नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हैपी होंगे हमारे साथ सिटी अहमदाबाद से हमारे बीच आए हुए हैं चिमन भाई जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप धन्यवाद शांति। शांति। ओम, शान्ति। ओम शान्ति। आपको रेडियो के माध्यम से सभी लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं रहेगा कि आप अपना परिचय से आ, हैं। मैं में, जोन में, सिटी मेंटेनेंस का काम क्या बात है <laughs> जी जी जी। अवसर मिला तीन साल से प्लानिंग कर रहे थे लेकिन कोई ना कोई मूवमेंट होने से नहीं आ पा रहे थे जी जी जी इस बार आने का हुआ अवसर मिल गया है काफी इच्छा थी और आज पूर्ण हुआ है उसका <laughs> बहुत आनंद है यहाँ आने के बाद पूरा एक वातावरण इतना जितना सोचा था से बहुत अच्छा मिला मन को बहुत शांति मिली जी जी जीवन कैसे जीना है उसका वैल्यू मिला जी और ऐसा नॉलेज मिला कि आज उससे मैं अनजान था जी जी, जी। फैमिली को कैसे जीना है बिल्कुल। कौटुम्बिक भाव कैसे करना है हम्म। और वसुदेव कुटुम्बे को साकार कैसे करना है जी जी जी। स्वर्णिम भारत का सपना साकार करना है <laughs> ये सब चीजों का अमूल्य नॉलेज मिला और उसके नॉलेज से हम अपना जो भी हो सके उतना आपने भारत देश चिमन भाई बहुत ही सुंदर बातें सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया है आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी थोड़ा आश्चर्य ज़रूर लग रहा होगा कि इतनी बातें सुंदर कहां से आ रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ग्लोबल सबमिट में आए हुए हैं और ग्लोबल सबमिट का अनुभव ही आप साझा कर रहे हैं तो यहाँ से जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपील कर रही हैं आपको लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ या ये करना चाहिए इससे ये ऐसा कुछ इन अ, अंदर से आपको कुछ फील आ, हुआ होगा तो मैं चाहूंगा वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है है, मेरे को कि जो मेडिटेशन का बता है आ, हम करेंगे अरे वाह मोबाइल बंद कर देना है हम अवॉइड करेंगे ताकि हमारे से, हमारे फैमिली चीड़ी। चीड़ी। फैमिली मेंबर भी सीखें और में एक वसुदेव की भावना बहुत सुंदर चिमन भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है आप एक छोटा सा काम भी कर देंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आप ला सकते हैं अपने जीवन में भी और समाज के लिए एक दर्शन आपके द्वारा होगा तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूंगा कि आप बार बार आए और अपनी आत्मा को जो है चार्ज करते रहें हमेशा <laughs> जी शुक्रिया परिवार के साथ जरूर आइए बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बहार खिला मन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो और ग्लोबल सब में आए हुए मेहमानों से आपकी बातें हो रही हैं अभी अहमदाबाद के एक और हमारे मित्र हैं जगदीश जी जिनसे बातें होगी और वो बिल्कुल ब्रह्मा का एक सुंदर सेंटर है उसके बगल में ही रहते हैं तो जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत और अपना अनुभव सुनाइए ओम ओम शांति शांति हम या आने का तीसरी बार मौका मिला है अरे वाह और अच्छा अनुभव रहा ग्लोबल में फर्स्ट टाइम आए हम और सब देखा दादी ब्रजमोहन का कमरा देखा भाई साहब का हाँ। देखा, जी, जी, देखा, जी, देखा, जी, देखा जी। किस तरह से आप साउंड वगैरह चलता है प्रोग्राम होते है किस तरह से मूवी वगैरह निकलती है और प्रोग्राम सेट करते है बहुत अच्छा लगा बहुत आनंद आया यार और सोलर प्लांट पेंट है। सोलार कितना बड़ा प्लांट बनाया है है है विश्व का से से लग रहा था। से ही रहा था स्टार्ट हो बड़ा बनाया है। <laughs> और बहुत अच्छा अनुभव रहा और संतुष्टि मिली यहाँ पे आकर बिल्कुल तो बिल्कुल ज्ञान की कुछ बातें जो आपको अपील किया हो उसके बारे में बताएगी बस दीदी ने बताया आत्मा, आत्मा सारी <laughs> हम ही होगा। हम तो ही नहीं। हम हम वही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो है है। हमको ऊपर जाना का बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया चलिए जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा की आप बाजू में है तो सबसे ज्यादा आप उसका लाभ उठाइए धन्यवाद ओम शांत है सुहानी संगम की बेला है सुहानी ये समय है बड़ा मर की बेला है सुहानी ये समय है बड़ा वरदानी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 समय है बड़ा वरदानी धीरे जैसा जीवन है मिलता दिव्य गुणों से है जीवन खिलता धीरे जैसा जीवन है मिलता दिव्य गुणों से जीवन है खिलता सत्यनारायण की है कहानी सत्यनारायण की है कहानी ये समय है बड़ा वरदानी